संक्षिप्त महाभारत विराट पर्व अर्जुन का समय वृक्ष के पास जाकर अपने शस्त्रास्त्र से सुसज्जित होना और उत्तर को अपना परिचय देकर कौरव सेना की ओर जाना वैश्व पायन कहते हैं राजन जब भीष्म द्रोण आदि प्रधान प्रधान कौरव महारथियों ने उस नपुंसक वेशधारी पुरुष को उत्तर को रथ में चढ़ाकर की ओर जाते देखा तो वे अर्जुन की आशंका करके मन ही मन बहुत डरे तब शस्त्र विद्या विशारद्रोणाचार्य ने पितामह विष्णु से कहा गंगापुत्र, यह जो स्त्री वेशधारी दिखाई देता है वह इंद्र का पुत्र कपिध्वज अर्जुन जान पड़ता है यह अवश्य ही हमें युद्ध में जीत कर ले जाएगा इस सेना में मुझे तो इसका सामना करने वाला कोई भी योद्धा दिखाई नहीं देता सुनते हैं कि हिमालय पर तपस्या करते समय अर्जुन ने किरात वेशधारी भगवान शंकर को भी युद्ध करके प्रसन्न कर लिया था इस पर कर्ण बोला आचार्य आप सदा ही अर्जुन के गुण गाकर हमारी निंदा किया करते हैं किंतु वह मेरे और दुर्योधन के तो सोलहवें अंश के बराबर भी नहीं है दुर्योधन ने कहा और कर्ण यदि यह अर्जुन है तब तो मेरा काम ही बन गया क्योंकि पहचान लिए जाने के कारण अब पांडवों को फिर बारह वर्ष तक वन में विचरना पड़ेगा और यदि कोई दूसरा पुरुष नपुंसक के रूप में आया है तो मैं इसे अपने पहने बाणों से धराशाई कर ही दूंगा राजन इधर अर्जुन रथ को समी वृक्ष के पास ले गए और उत्तर से बोले राजकुमार मेरी आज्ञा मान कर, तुम शीघ्र ही इस वृक्ष पर से धनु तारो ये तुम्हारे धनुष मेरे बाहुबल को सहन नहीं कर सकते इस वृक्ष पर पांडवों के शस्त्र रखे हुए हैं यह सुनकर राजकुमार उत्तर रथ से उतर पड़ा और उसे विवश होकर उस वृक्ष पर चढ़ना पड़ा अर्जुन ने रथ पर बैठे ही बैठे फिर आज्ञा दी इन्हें झटपट उतार लाओ देरी मत करो और जल्दी ही इनके ऊपर जो वस्त्रादि लिपटे हुए हैं उन्हें खोल दो उत्तर पांडवों के उन अत्युत्तम धनुषों को लेकर नीचे उतरा और उन पर लिपटे हुए पत्तों को हटाकर उन्हें अर्जुन के आगे रखा उत्तर को गांडीव के सिवा वहाँ चार धनुष और दिखाई दिए उन सूर्य के समान तेजस्वी धनुषों को खोलते ही सब और उनकी दिव्य कांति फैल गई तब उत्तर ने उन प्रभावपूर्ण और विशाल धनुषों को हाथ से छू पूछा कि ये किसके हैं अर्जुन ने कहा राजकुमार इनमें यह तो अर्जुन का सुप्रसिद्ध गांधी धनुष है यह संग्राम भूमि से शत्रुओं की सेना को क्षण भर में नष्ट भ्रष्ट कर डालता है तीनों लोकों में इसकी सुप्रसिद्धि है और यह सभी शस्त्रों से बढ़ चढ़कर है यह अकेला ही एक लाख शस्त्रों की बराबरी करने वाला है अर्जुन ने इसी के द्वारा संग्राम में देवता और मनुष्यों को परास्त किया था देखो यह चित्र विचित्र रंगों से सुशोभित लचकीला और गाठे आदि से रहित है आरंभ में एक हजार वर्ष तक तो इसे ब्रह्मा जी ने धारण किया था फिर 503 वर्ष तक यह प्रजापति के पास रहा उसके बाद 85 वर्ष इसे इंद्र ने धारण किया और 500 वर्ष तक चंद्रमा ने तथा तो 100 वर्ष तक वरुण ने अपने पास रखा अब पैसठ वर्ष काल अर्थात साढ़े बत्तीस साल से यह परम दिव्य धनुष अर्जुन के पास है उसे यह वरुण से ही प्राप्त हुआ है दूसरा जो सोने से मरा हुआ देवता और मनुष्यों से पूजित सुंदर पीठ वाला धनुष है वह भीमसेन का है शत्रु दमन भीम ने इसी से सारी पूर्व दिशा जीती थी तीसरा यह इंद्रगोप के चिन्हों वाला मनोहर धनुष महाराज युधिषि का है चौथा धनुष जिसमें सोने के बने हुए सूर्य चमक रहे हैं है। नकुल का है तथा जिसमें सुवर्ण के फतिंगे विचित्र हैं वह पांचवा धनुष माद्रीनंदन सहदेव का है उत्तर ने कहा बेहन जिन शीघ्र पराक्रमी महात्माओं के ये सुंदर और सुनहले आयुध इस प्रकार चमचमा रहे हैं वे प्रथापुत्र अर्जुन युधिष्ठिर नकुल सहदेव और भीमसेन कहाँ हैं वे तो सभी बड़े महानुभाव और शत्रुओं का संहार करने वाले थे जब से उन्होंने जुए में अपना राज्य हारा है तब से उनके विषय में कुछ सुनने में नहीं आया तथा स्त्रियों में रत्न स्वरूपा पांचाल कुमारी द्रौपदी भी कहा है अर्जुन ने कहा मैं ही प्रथापुत्र अर्जुन हूँ मुख्य सभा सतकंक युधिषि है तुम्हारे पिता के रसोई पकाने वाले बल्लभ भीमसेन है अश्वशिक्षक ग्रंथिक नकुल है गोपाल तंतिपाल सहदेव है और जिसके लिए कीचक मारा गया है वह सैरध्री द्रौपदी है उत्तर बोला मैंने अर्जुन के दस नाम सुने हैं। यदि तुम मुझे उन नामों के कारण सुना दो, तो मुझे तुम्हारी बात में विश्वास हो सकता है अर्जुन ने कहा मैं सारे देशों को जीतकर उनसे धन लाकर धनहीन के बीच में स्थित था इसलिए धनंजय हुआ मैं जब संग्राम में जाता हूँ तो वहां से युद्धोन्मत्त शत्रुओं के जीते बिना कभी नहीं लौटता इसलिए विजय हूँ संग्राम भूमि में युद्ध करते समय मेरे रथ में सुनहले साज वाले श्वेत अश्व जोते जाते हैं इसलिए मैं श्वेत वाहन हूँ मैंने उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में दिन के समय हिमालय पर जन्म लिया था इसलिए लोग मुझे फाल्गुन कहने लगे पहले बड़े बड़े दानवों के साथ युद्ध करते समय इंद्र ने मेरे सिर पर सूर्य के समान तेजस्वी किरीट पहनाया था इसलिए मैं किरीटी हूँ मैं युद्ध करते समय कोई भी विभस्त भयानक कर्म नहीं करता इसी से मैं देवता और मनुष्यों में विभस्त नाम से प्रसिद्ध हूँ गांडी को खींचने में मेरे दोनों हाथ कुशल हैं इसलिए देवता और मनुष्य मुझे सब साची नाम से पुकारते हैं चारों समुद्र परिंद पृथ्वी में मेरे जैसा शुद्ध वर्ण दुर्लभ है और मैं शुद्ध ही कर्म करता हूँ इसलिए लोग मुझे अर्जुन नाम से जानते हैं मैं दुर्लभ दुर्जय दमन करने वाला और इंद्र का पुत्र हूं इसलिए देवता और मनुष्यों में जिष्णु नाम से विख्यात हूं मेरा दसवां नाम कृष्ण पिताजी का रखा हुआ है क्योंकि मैं उज्जवल कृष्ण कृष्णवर्ण तथा लाड़ला बालक होने के कारण चित्त को आकर्षित करने वाला था यह सुनकर विराट पुत्र ने अर्जुन को प्रणाम किया और कहा मैं भूमि भुम, भूमिंजय नाम का राजकुमार हूँ और मेरा नाम उत्तर भी है आज मेरा बड़ा सौभाग्य है जो मैं प्रथापुत्र अर्जुन का दर्शन कर रहा हूं। मैंने आपको न पहचानने के कारण जो अनुचित शब्द कहे हैं उनके लिए आप मुझे क्षमा करें आप इस सुंदर रथ में सवार होइए मैं आपका सारथी बनूंगा और जिस सेना में आप चलने को कहेंगे उसी में मैं आपको ले चलूंगा। अर्जुन ने कहा पुरुष मैं तुम पर प्रसन्न हूँ तुम्हारे लिए कोई खटके की बात नहीं है मैं संग्राम में तुम्हारे सब शत्रुओं के पैर उखाड़ दूंगा तुम शांत रहो और इस संग्राम में शत्रुओं के साथ लड़ते हुए मैं जो भीषण कर्म करूं वह देखते रहो जिस समय मैं गांडी धनुष लेकर रणभूमि में रथ पर सवार होऊंगा उस समय शत्रुओं की सेना मुझे जीत नहीं सकेगी अब तुम्हारा भय दूर हो जाना चाहिए उत्तर उत्तर ने कहा अब मैं इनसे नहीं डरता क्योंकि मैं अच्छी तरह जानता हूं कि आप संग्राम भूमि में भगवान श्री कृष्ण और साक्षात इंद्र के सामने भी डट सकते हैं अब तो मुझे आपकी सहायता मिल गई है इसलिए मैं युद्ध क्षेत्र में देवताओं से भी मुकाबला कर सकता हूँ बताइए मैं क्या करूँ पुरुष्रेष्ठ मैंने अपने पिताजी से सारथी का काम सीखा था इसलिए मैं आपके रथ के घोड़ों को अच्छी तरह संभाल लूंगा इसके पश्चात अर्जुन ने शुद्धतापूर्वक रथ पर पूर्वाभिमुख बैठकर एकत्र एकाग्र चित्र से समस्त अस्त्रों को स्मरण किया उन्होंने प्रकट होकर हाथ जोड़कर कहा पांडु कुमार आपके दास हम सब उपस्थित हैं अर्जुन ने कहा तुम सब मेरे मन में निवास करो इस प्रकार अस्त्रों को ग्रहण करके अर्जुन का चेहरा प्रसन्नता से खिल गया और उन्होंने गांडी धनुष पर डोरी चढ़ाकर उसकी टंकार की तब उत्तर ने कहा पांडव श्रेष्ठ आप तो अकेले ही हैं इन शस्त्रास्त्र के पारगामी अनेकों महारथियों को संग्राम में कैसे जीत सकेंगे यह सोचकर तो आपके सामने भी मैं बहुत भयभीत हो रहा हूँ यह सुनकर अर्जुन कर हंस पड़े और कहने लगे वीर डरो मत बताओ कौरवों की घोष घोष यात्रा के समय जब मैंने महाबली गंधर्वों से युद्ध किया था उस समय मेरा सहायक कौन था देवराज के लिए निवास और पैलोम के साथ युद्ध करते समय मेरा कौन साथी था द्रौपदी के स्वयंबर में जब मुझे अनेकों राजाओं का सामना करना पड़ा था उस समय किसने मेरी सहायता की थी मैं गुरुवार द्रोणाचार्य इंद्र कुबेर यमराज वरुण अग्निदेव कृपाचार्य लक्ष्मीपति श्री कृष्ण और भगवान शंकर इन सब का आश्रय पा चुका हूँ फिर भला इनसे युद्ध क्यों नहीं कर सकूंगा तुम इन मानसिक भयों को छोड़कर जल्दी से रथ फाको इस प्रकार उत्तर को अपना सारथी बनाकर पांडव प्रबर अर्जुन ने समय वृक्ष की परिक्रमा की और फिर अपने सब अस्त्र शस्त्र लेकर अग्निदेव के लिए दिए हुए रथ का त्याग ध्यान किया ध्यान करते ही आकाश से एक ध्वजा पताका से सुशोभित दिव्य रथ उतरा अर्जुन ने उसकी प्रदक्षिणा की और इस वानर की ध्वजा वाले रथ में बैठ कर धनुर्माण धारण किए उत्तर की ओर प्रस्थान किया फिर उन्होंने अपना महान शंख बजाया जिसका भीषण घोष सुनकर शत्रुओं के रोंगटे खड़े हो गए राजकुमार उत्तर को भी बड़ा भय मालूम हुआ और वह रथ के भीतरी भाग में घुसकर बैठ गया तब अर्जुन ने रासे खींचकर घोड़ों को खड़ा किया और उत्तर को हृदय से लगाकर आश्वासन देते हुए कहा राजपुत्र डरो मध आखिर तुम छत्री ही हो फिर तुम शत्रुओं के बीच में आकर घबराते क्यों हो उत्तर ने कहा मैंने शंख और भेरियों के शब्द तो बहुत सुने हैं तथा सेना की मोर्चेबंदी से खड़े हुए हाथियों की चिग्घाड़ सुनने का भी मुझे कई बार अवसर मिला है किंतु ऐसा शंख का शब्द तो मैंने पहले कभी नहीं सुना इसी से इस शंख के शब्द धनुष की टंकार ध्वजा में रहने वाले अमानुषी भूतों की हूंकार और रस की घर से मेरा मन बहुत ही घबरा रहा है इस प्रकार बात करते करते एक मुहूर्त तक आगे चलते रहने पर अर्जुन ने उत्तर से कहा अब तुम रथ पर अच्छी तरह से बैठकर अपनी टांगों से बैठने के स्थान को जकड़ लो तथा रासों को सावधानी से संभाल लो मैं फिर शंख बजाता हूँ तब अर्जुन ने ऐसे जोर से शंख ध्वनि की मानो वे पर्वत गुफा दिशा और चट्टानों को विदृढ़ कर देंगे उससे भयभीत होकर उत्तर फिर रथ के भीतर घुस बैठ गया उस शंख ध्वनि गांडीव की टंकार और रथ की घरघराहट से धरती धल उठी अर्जुन ने उत्तर को फिर धैर्य बंधाया